मनुष्य जीवन का चर, चरम लक्ष्य ऊपर फेंका गया मिट्टी का ढेला लौटकर पृथ्वी पर आता है किसी से पूछें क्यों आता है जब ऊपर फेंका तो ऊपर ही चला जाना था नीचे क्यों आना था कोई विज्ञान का विद्यार्थी होगा तो कहेगा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है वह ढेले को खींच करके ले आती है पर यदि हमारे पुराण से पूछेंगे स्मृति से पूछेंगे वेद से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि वह ढेला पृथ्वी का अंश है पृथ्वी ही ढेले का वास्तविक स्वरूप है जब तक वह पृथ्वी के साथ एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसका व्यापार समाप्त नहीं हो सकता है अथवा अच्छा पृथ्वी पर आता है समुद्र से सूर्य के माध्यम से जल के कण ले जाए जाते हैं और वे हिमालय पर बरसते हैं बरसने के बाद समुद्र की तरफ क्यों चल देते हैं कोई न कोई हेतु होगा तभी चल देते हैं उस जल का मूल स्थान समुद्र है उसका स्वरूप समुद्र है जब तक वह समुद्र भाव को नहीं प्राप्त होगा तब तक उसकी गति प्रयत्न का अंत नहीं होगा यह स्वाभाविक ही सृष्टि में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी एक ही जगह पहुँचना चाहता है भिन्न भिन्न जगह नहीं पहुँचना चाहता प्रत्येक प्राणी ऐसा सुख चाहता है जो कभी नष्ट न हो इसमें दो मत नहीं है सच्चा सुख चाहता है झूठा सुख कोई नहीं चाहता सुख भी ज्ञानपूर्वक चाहता है बेहोश करके फिर माला पहना दे ऐसा कोई नहीं चाहता किसी प्रकार का भी सुख वह होश में चाहता है बेहोश में नहीं इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्राणी का मूल आनंद है यदि आनंद हमारा मूल न होता तो प्रत्येक प्राणी एक ही चीज क्यों चाहता भिन्न भिन्न चाह होनी चाहिए पर भिन्न भिन्न चाह नहीं है इसलिए ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्राणी का मूल एक है किंतु किसी हेतु से उस मूल से हम वैसे ही बुछड़ गए हैं जैसे पृथ्वी से ढेला जैसे समुद्र से जल का बिंदु अब हम पहुँचना वही चाहते हैं जहाँ प्रत्येक प्राणी पहुँचना चाहता है उसका नाम ही अपने यहाँ ईश्वर है क्योंकि ईश्वर का लक्षण है सच्चिदानंद यही प्रत्येक प्राणी की भूख है इसलिए भारतीय दर्शन डंके की चोट पर कहता है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है जिस समय कहता है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है उस समय भी किसी परमेश्वर को आपके सिर पर थोपता नहीं है आप जहाँ जाना चाहते हैं आपका जो मूल स्थान है आप जिसके अंश हैं उसी का नाम अपने यहाँ परमेश्वर है आप जहाँ पहुँच सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जहाँ पहुँच आपकी परिच्छिता दूर हो जाएगी आपकी सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी अर्थात जहाँ पर पहुँच आपका किंचित कर्तृत्व दूर हो जाएगा यानी सर्व सर्वकर्तित्व प्रकट हो जाएगा जहाँ पर पहुँच कर स्वातं प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएगा वही अपने यहाँ ईश्वर कहा गया है इसलिए अपने यहाँ का ईश्वर तत्व किसी पर लादा हुआ तत्व नहीं है बल्कि प्राणी मात्र जहाँ पहुँचना चाहता है उसी को हमारा सनातन धर्म ईश्वर कहता है दूसरी बात धर्म भी हमारा किसी पर लादा हुआ नहीं है व्यक्ति के स्वभाव को जो प्रकट करे उसे ऐसे मार्ग पर लगा दे कि वह अपने लक्ष्य से अनुकूल चला जाए अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए ऐसे मार्ग को दिखाने वाला ऐसी दृष्टि को देने वाला अपने यहाँ का सनातन धर्म है आप विचार करके देखिए आपका स्वभाव सत्य बोलना है कि झूठ बोलना है आपका स्वभाव सत्य बोलना ही हो सकता है झूठ तो आप किसी निमित्त से बोलते हैं निमित्त से जो बोला जाता है वह स्वभाव नहीं होता आप किसी भी निमित्त से झूठ बोलेंगे पर आपका स्वभाव सत्य ही है आपकी पत्नी झूठ बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं आपका बच्चा झूठ बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं आपका मित्र झूठ बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं इसका मतलब झूठ आपको प्रिय नहीं है आपको सत्य प्रिय है सत्य आपका स्वभाव है तीसरी एक और गंभीर बात है आप प्रातः काल उठकर के प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं 24 घंटे झूठ ही बोलूंगा आप अपनी प्रतिज्ञा को निभा सकते हैं कैसे निभाएंगे आप अपनी प्रतिज्ञा को एक क्षण में ही टूट जाएगी आपको भूख लगी है और कोई पूछे कि आपको भूख लगी है आप कहेंगे कि मेरा पेट भरा है कैसे काम चलेगा आपकी झूठ की प्रतिज्ञा नहीं निभ सकती सत्य की प्रतिज्ञा आप निभा सकते हैं क्योंकि सत्य आपका स्वभाव है झूठ का अस्तित्व भी नहीं है झूठ का अस्तित्व होता तो झूठ बोल करके आप क्यों कहते मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए यह समझना चाहिए कि सत्य आपका स्वभाव है और झूठ आप किसी निमित्त से बोलते हैं अपना शास्त्र आपके स्वभाव को प्रकट करता है कहता है बेटा सत्य बोलो यह धर्म है सत्य बोलना जब धर्म कहता है शास्त्र आपके ऊपर सत्य को लादता नहीं है आपके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है आपका जो स्वभाव है वह बहुत अच्छा है शंकराचार्य भगवान कहते हैं दृष्टान्त देते हैं कि एक चंदन की लकड़ी है मलयागिरी चंदन है बहुत ही सुंदर है और बड़ी सुगंधि उसमें आ रही है उसको आप कीचड़ में गाड़ दीजिए कुछ काल व्यतीत हो जाने पर आप निकालेंगे तो उससे कीचड़ की दुर्गंधि आएगी जिस समय कीचड़ की दुर्गंधि आ रही है उस समय भी चंदन की सुगंधि कहीं गई नहीं है चंदन की सुगंधि तो ज्यों की त्यों है परंतु कीचड़ के संयोग से कीचड़ की दुर्गंधि प्रतीत हो रही है दुर्गंधि को दूर करने के लिए उस पर इत्र लगा दें तो वह इत्र कितनी देर काम करेगा थोड़ी देर तक ऐसे मालूम होगा कि सुगंधी आ रही है, पर थोड़ी देर के बाद फिर वही आएगी। चंदन की स्वाभाविक सुगंधी को प्रगट करना है तो कीचड़ के बाह्य संबंध काई को अलग कर देना होगा सुगंधि ले आनी नहीं पड़ेगी सुगंधि तो उसका स्वभाव है ऐसा ही धर्म आपका स्वभाव है उसको ले आना नहीं पड़ता स्वभाव को प्रकट करने के लिए सनातन धर्म की प्रवृत्ति है जगत के संग से जीव के स्वभाव पर आवरण पड़ गया है इस आवरण को हटाने का काम शास्त्र करता है इसी प्रकार आपका जो स्वरूप है वह इस समय भी वही है जहाँ आपको पहुँचना है तथा इस समय भी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है कोई पूछे कि सो कर के उठने से लेकर जब तक सो नहीं जाता तब तक समस्या ही समस्या तो दिखाई दे रही है और अपने और सपने में भी समस्या खड़ी हो जाती है आप कहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है हाँ आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है कैसे आप देखें आपको अच्छा भोजन करा करके एक बिस्तर पर लिटा दिया कमरा चारों तरफ से बंद है भूख की कोई समस्या नहीं है पर आप स्वप्न देखने लगे और जंगल में भटक गए चार दिन के आप भूखे हो गए अब भूख की समस्या की प्रतीति हुई लेकिन जिस समय भूख की समस्या की प्रतीत हो रही है उस समय भी आपको भूख की समस्या नहीं है पर समस्या की प्रतीति हो रही है मान लीजिए किसी चोर डाकू को खोजते खोजते जंगल में पुलिस पहुंच गई उसने आपको ही चोर समझकर पकड़ा और हथकड़ी लगा दी पुलिस हथकड़ी लगाकर ऐसे मोहल्ले से आपको ले जा रही है जहां आप बहुत सम्मान के पात्र रहे हैं आपकी दृष्टि नीचे हो गई लोग देख रहे हैं चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो गया अपने आप को बड़ा साधु कहता था बड़ा पर अंदर से बहुत ही कुटिल था तभी तो पुलिस हथकड़ी लगा कर ले जा रही है मान लो उसी समय कोई आपका परिचित साधु सामने से आ रहा है कहा क्यों दुखी होता हो होते हो जगत तो स्वप्न है आपको बहुत बुरा लगेगा कि ऐसी विपरीत दशा में यह साधु हमको उपदेश करने के लिए आया है लेकिन आप विचार करके देख लीजिए जगने के बाद आपका अनुभव सत्य होगा कि साधु की बात सत्य होगी जगने के बाद आपका अनुभव ही झूठा हो जाएगा हो जाएगा आपकी भूख झूठी हो जाएगी आपकी हथखड़ी बेड़ी झूठी हो जाएगी और साधु की बात सत्य निकलेगी कि कोई समस्या नहीं है क्यों दुखी होते हो इसी प्रकार आज प्रतिक्षण हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अनुभव हो रहा है दुख का अनुभव हो रहा है बड़ी विपरीतताओं का अनुभव हो रहा है पर शास्त्र कहता है कि तुम्हारे स्वरूप में कोई समस्या नहीं है पर यह बात कब समझ में आएगी जब आप जग जाएंगे तब शास्त्र की बात सच्ची होगी और आपका अनुभव झूठा हो जाएगा जीवन भर के हमारे अनुभव झूठे निकलेंगे पर जब तक हम जगे नहीं हैं तब तक समस्या का समाधान कैसे हो यह एक गंभीर प्रश्न है शास्त्र की बात पर हम श्रद्धा कर सकते हैं श्रद्धा कर रहे हैं परंतु प्रतिक्षण समस्याओं से जूझ रहे हैं इतनी विपत्तियों का अनुभव कर रहे हैं शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से वाणी की दृष्टि से कह देने मात्र से कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है इसका समाधान नहीं हो जाता हमने कह दिया आपने सुन लिया आप भी कहते हैं कि मैं चेतन हूँ जड़ नहीं हूँ पर शरीर के साथ तादाद में हो जाता है और मरने का भय आक्रांत कर लेता है इसकी निवृत्ति का उपाय शास्त्र बताता है जिस पर चलने से ही समस्याओं का निराकरण संभव है